पत्रावली तीन सौ स्वामी शुद्धानंद को लिखित अल्मोड़ा ११ जुलाई अठारह प्रिय शुद्धानंद तुमने हाल में मठ का जो कार्य विवरण भेजा है उसे पाकर मुझे अत्यंत खुशी हुई तुम्हारी रिपोर्ट के बारे में मुझे कोई विशेष समालोचना नहीं करनी है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास करना चाहिए जितना कार्य हुआ है उससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, किंतु उसे और भी आगे बढ़ाना चाहिए पहले मैंने भौतिक तथा रसायन शास्त्र के कुछ यंत्रों को एकत्र करने तथा प्राथमिक एवं प्रायोगिक रसायन तथा भौतिक शास्त्र विशेषतः शरीर विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का सुझाव दिया था उसके विषय में मुझे अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला और बंगला में अनुदित सभी वैज्ञानिक ग्रंथों को खरीदने के मेरे सुझाव का क्या हुआ अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मठ में एक साथ तीन महंतों का निर्वाचन करना आवश्यक है एक व्यवहारिक कार्यों का संचालन करेंगे दूसरे आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देंगे एवं तीसरे ज्ञानार्जन की व्यवस्था करेंगे कठिनाई तो शिक्षा विभाग के उपयुक्त निर्देशक के प्राप्त होने में है ब्रह्मानंद तथा तुरयानंद आसानी से श्रेष्ठ दोनों विभागों का कार्य संभाल सकते हैं मुझे दुख है कि मठ दर्शनार्थ केवल कलकत्ते के बाबू लोग आ रहे हैं उनसे कुछ काम नहीं होगा हमें साहसी युवकों की आवश्यकता है जो काम कर सकते हों मूर्खों की नहीं ब्रह्मानंद से कहना कि वह अभेदानंद तथा शारजानंद को अपने साप्ताहिक कार्य विवरण मठ में भेजने के लिए लिखें उसके भेजने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए और भविष्य में बंगला में निकलने वाली पत्रिका के लिए लेख तथा नोट्स आदि भेजें गिरीश बाबू उस पत्रिका के लिए क्या कुछ आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं अदम ने इच्छा शक्ति के साथ कार्य करते चलो तथा सदा प्रस्तुत रहो अखंडानंद महुला में अद्भुत कार्य कर रहा है किंतु उसकी कार्य प्रणाली ठीक प्रतीत नहीं होती ऐसा मालूम हो रहा है कि वे लोग एक छोटे से गाँव में ही अपनी शक्ति क्षय कर रहे हैं और वह भी एकमात्र चावल वितरण के कार्य में इसके साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रचार कार्य भी हो रहा है यह बात मेरे सुनने में नहीं आ रही है लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की मुझे इस बारे में तो कुछ भी समाचार नहीं मिल रहा है केवल इतना ही सुन रहा हूं कि कि इतने को सहायता दी गई है। ब्रह्मानंद से कहो विभिन्न जिलों में वह केंद्र स्थापित करें, जिससे हम थोड़ी पूंजी से ही यथासम्भव अधिक स्थलों में कार्य कर सके ऐसा लगता है कि अब तक उन कार्यों से वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक स्थानीय लोगों में किसी प्रकार की आकांक्षा जागृत करने में सफलता नहीं मिली है जिसके वे लोग शिक्षा के लिए किसी प्रकार की सभा समिति स्थापित कर सकें और उस शिक्षा के फलस्वरूप विवाह की ओर उनका अस्वाभाविक झुकाव दूर हो और इसी प्रकार भविष्य में दुर्भिक्ष के कराल गाल में जाने से वे अपने को बचा सकें दया से लोगों के हृदय द्वार खुल जाते हैं किंतु उस द्वार से उनके सामूहिक हित साधन के लिए हमें प्रयास करना होगा सबसे सहज उपाय यह है कि हम छोटी सी झोपड़ी लेकर गुरु महाराज का मंदिर स्थापित करें गरीब लोग जो वहाँ एकत्र हों उनकी सहायता की जाए और वे लोग वहाँ पर पूजा अर्चन भी करें प्रतिदिन सुबह शाम और वहाँ पुराण कथा हो उस कथा के सहारे से ही तुम अपनी इच्छानुसार जनता में शिक्षा प्रसार कर सकते हो क्रमशः उन लोगों में स्वतः ही इस विषय में विश्वास तथा आग्रह बढ़ेगा तब वे स्वयं ही उस मंदिर के संचालन का भार अपने ऊपर लेंगे और हो सकता है कि कुछ ही वर्षों से यह छोटा सा मंदिर एक विराट आश्रम में परिणित हो जाए जो लोग दुर्भिक्ष निवारण कार्य के लिए जा रहे हैं वे सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक मध्यवर्ती स्थल का निर्वाचन करें तथा वहाँ पर इसी प्रकार की एक झोपड़ी लेकर मंदिर स्थापित करें जहाँ से अपने सभी कार्य थोड़े बहुत प्रारंभ किए जा सके मन की प्रवृत्ति के अनुसार काम मिलने पर अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी उसे कर सकता है लेकिन सब कामों को जो अपने मन के अनुकूल बना लेता है वही बुद्धिमान है कोई भी काम छोटा नहीं है संसार में सब कुछ वट बीज की तरह है सरसों जैसा छुद्र दिखाई देने पर भी अति विशाल वट वृक्ष उसके अंदर विद्यमान है बुद्धिमान वही है जो ऐसा देख पाता है और सब कामों को महान बनाने में समर्थ है जो लोग दुर्भिक्ष निवारण कार्य कर रहे हैं उन्हें इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गरीबों के प्राप्य को धोखेबाज न झपट लें भारत ऐसे आलसी धोखेबाजों से भरा पड़ा है और तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि वे लोग कभी भूखों नहीं मरते हैं उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है दुर्भिक्ष पीड़ित स्थलों में कार्य करने वालों को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ब्रह्मानंद से पत्र लिखने को कहना जिससे वे व्यर्थ में धन व्यय न कर सके जहां तक हो सके कम से कम खर्चों में अधिक से अधिक स्थायी सत्कार्य की प्रतिष्ठा करना ही हमारा ध्येय है अब तुम समझ ही गए होगे कि तुम लोगों को स्वयं ही मौलिक ढंग से सोचना चाहिए नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा उदाहरण के लिए तुम सब लोग मिलकर इस विषय में विचार करने के लिए एक सभा का आयोजन कर सकते हो कि अपने कम से कम साधनों द्वारा हम किस प्रकार श्रेष्ठतम स्थायी फल प्राप्त कर सकते हैं सभा की निर्धारित तिथि से कुछ दिन पूर्व सबको उसकी सूचना दी जाए तब कोई अपने सुझाव दे इन सुझावों पर विचार विमर्श तथा आलोचना हो और तब इसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजो अंत में यह कहना चाहता हूं, तुम लोग यह स्मरण रखो कि मैं अपने गुरु भाइयों की अपेक्षा अपनी संतानों से अधिक आशा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे सब बच्चे मैं जितना उन्नत बन सकता था उससे सौ गुना उन्नत बने तुम लोगों में से प्रत्येक को महान शक्तिशाली बनना होगा मैं कहता हूं, अवश्य बनना होगा आज्ञा पालन ध्यय के प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्य रूप में परिणित करने के लिए सदा प्रस्तुत रहना इन तीनों के रहने पर कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता प्रेम एवं आशीर्वाद सहित विवेकानंद